में डूबा है आपदा का पात्र है भोग विलास आपदा देता है बुद्धि हर लेता है नाल दे देता है भोग विलास और सेवा और संयम बुद्धि खिला देता है जी जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती है वैसे ही उसको आपदा प्राप्त होती है जैसे समुद्र में नदियां जा मिलती है ऐसे ही भोगी विलासी के यहाँ आपदाएं आ पड़ती है बुद्धि नष्ट हो जाती है ना हम्म नाला तृष्णा निवृत्त हुई है और वैराग्य उपजा है है है वह मुक्त होता की और वैराग्य नहीं हो नीच है नीच पुरुष है हम्म जैसे जीवन का आदि बालक अवस्था है वैसी निर्वाण पद का आदि वैराग्य है जीवन का आदि बाल्यावस्था ऐसे परमात्मा को प्राप्ति का आदि मूल है वैराग्य विवेक वैराग्य विवेक वैराग्य नहीं तो माला घुमाते घुमाते विवेक वैराग्य तो एक आदमी मैंने सत्संग सुनता था घर में था तब एक आदमी ने सत्संग सुना कुछ ऐसी सत्संग की बातें लगी वो चला गया और परमात्मा को पाके आया दो चार महीने में जहां सत्संग हो रहा था वहां गया तो लोग बैठे थे सत्संग सुने तो उनको हिलाने लगा बोले जिंदे हो हो कि हमने तो एक बार सत्संग सुना और, लगा, चले और पाके आए तुम कितने साल से यहीं बैठे रहते रोज सुनते रहते <laughs> पुतले हो गया असर नहीं होती तुमको पंदिया पधिया करके बुद्धि मारी गई तुम्हारी कहा गया धूप वाला आव? एक जगह क्यों बैठा इधर घूमते हुए आओ ना